रैली जून में एक सुबह बड़े मैदान में एक नहीं देखा था रैली में भाग लेने वाली प्रत्येक कार को एक नंबर दिया गया था नंबर एक एक एलविस डबैक और नंबर दो एक मॉरिस ब था मॉडल टी फोर नंबर तीन स्पीड सिक्स बेंटले चार नंबर पांच एक टू सीटर डॉस थी और नंबर छे एक अल्फा रोमियो कार थी छोटी हम्बर का नंबर सात था और बड़ी नंबर का बड़ी का नंबर रेनोल्ड आठ था और फिर एक नीली कार थी जिसका एक काला हुड और एक पीतल का हॉर्न था उसका नंबर नौ था वो 1926 की एक ऑस्टिन क्लिंपटन विंटेज कार थी बिल उस कार गम ड्रॉप का ड्राइवर था बिल की पत्नी सेली गमड्रॉप की नेविगेटर थी वो रैली में बिल को रास्ता बताने का काम करने वाली थी सुनो आयोजक ने माइक पर सूचना दी सब लोग चुप हो गए उसने कहा आप सब लोग निर्देशों का पालन करें 60 मील की यह कार रेस हाइट पर खत्म होगी जहां सबसे पहले पहुंचने वाली कार विजेता घोषित होगी अंत में जब गमड्रॉप के चलने की बारी आई तब उसने हॉर्न बजाया बीप, बीप बी सैली के निर्देशों के अनुसार बिल ने सड़क पर दस मील की दूरी सफलतापूर्वक तय की फिर वे एक मोड़ पर आए अब हम कौन सा रास्ता चुने बिल ने पूछा उस तरफ जाओ सड़क के किनारे खड़ा एक युवक उन्हें देखकर चिल्लाया, धन्यवाद बिल ने कहा और फिर वो एक उबड़ खाबड़ सड़क पर आगे बढ़े वो बाएं मुड़े और फिर दाएं मुड़े आगे सड़क एकदम सक्री थी फिर कुछ दूर आगे जाकर सड़क खत्म हो गई यह सही रास्ता नहीं हो सकता सैली ने कहा उस युवक ने हमें बेवकूफ़ बनाया है बिल ने कहा अब हमें चक्कर लगाकर दोबारा से सही सड़क तलाश करनी होगी तभी उन्हें एक हॉर्न की आवाज़ सुनाई थी बिल ने गम ट्रॉप को रोका वहाँ सड़क पर एक छोटा लड़का एक पैडल कार में बैठा तब वो रो रहा था मैं बहुत परेशान हूँ उसने कहा मुझे डर भी लग रहा है मेरा नाम पीटर है और मैं मेपल ट्री फॉर्म पर रहता हूँ वो सड़क से नीचे वाले वो सड़क से नीचे वाला खेत है सैली ने कहा आते समय हमने उस फॉर्म को देखा था ठीक है सैली ने छोटे लड़के से कहा हम तुम्हारी कार को गमड्रॉप में पीछे रखेंगे और फिर हम तुम्हें घर वापिस छोड़ देंगे जब मेपल ट्री फार्म में गायों ने पीटर को फिर से देखा तो वे जोर से रंगाई और गंदे ने गधे ने ढेचू ढेचू पीटर को वापस पाकर किसान बेहद खुश था उसने अपनी खुशी जाहिर करने के लिए बिल्कुल गमड्रॉप के लिए तेल का एक कैन दिया किसान ने बिल और सैली से एक कप कॉफी पीने की भी प्रार्थना की बहुत बहुत धन्यवाद बिल ने कहा लेकिन हम और रुक नहीं सकते हमें अब ढूंढकर सही सड़क तलाश करनी चाहिए फिर वे बाएं मुड़े फिर वे दाएं मुड़े और वे मीलों तक खोजते रहे फिर उन्हें घोड़े के नहाने की आवाज सुनाई दी सामने ट्रेलर में घोड़ा था हमारी गाड़ी खराब हो गई है जोधपुर और हेलमेट पहने छोटी लड़की ने कहा और हमें कूद प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए सही समय पर जिमखाना पहुंचना है क्या आप हमें वहाँ ले जा सकते हैं जल्दी से गाड़ी में बैठो बिल ने कहा हम ट्रेलर और तुम्हारी कार को गम ट्रॉप से बाधने के और तुम्हें सही समय पर प्रतियोगिता में पहुंचाएंगे और वे जिमखाना बिल्कुल सही समय पर पहुंचे वहाँ रेस बस शुरू ही होने जा रही थी छोटी लड़की झट से अपने घोड़े पर सवार हुई उसका घोड़ा इतनी अच्छी तरह से कूदा कि लोगों ने तालियां बजाई और वो रेस जीत गई आप बहुत दयालु हैं लड़की के पिता ने बिल और से कहा अपना एहसान दिखाने के लिए उन्होंने गम ट्रॉप के लिए स्पार्क प्लग का एक शेड दिया उन्होंने पूरी प्रतियोगिता देखने के लिए बिल और शैली को आमंत्रित किया बहुत बहुत धन्यवाद बिल ने कहा लेकिन अब हमें सही सड़क की तलाश करनी है इस बार वे दाएं मुड़े और फिर बाएं और खोजते हुए मीलों तक आगे चले उन्होंने खुद को एक शहर में पाया जहां पर सभी चर्चों की घंटियाँ डिंग डोंग डिंग डोंग करके लगातार बज रही थी सड़कों पर भीड़ थी और तमाम अजीब वाहन धीरे धीरे चल रहे थे वो एक कार्निवल जुलूस था वहाँ पर मुड़ने के लिए कोई जगह नहीं थी इसलिए गमड्रॉप को धीरे धीरे करके भीड़ के साथ ही ड्राइव करना पड़ा तभी एक व्यक्ति गमड्रॉप के पास भागा भागाया है कृपया हम पर एहशान करें साहब शहर के महामहिम मेयर की गाड़ी में पंचर हो गया है और और उन्हें टाइम टाउन हॉल में जरूरी काम से जाना है कृपया करके अपनी आलिशान विंटेज कार में उन्हें लिफ्ट दें मैं गमड्रॉप जैसी विंटेज कार में फिर से सवारी करने के लिए बेहद खुश हूँ मेयर ने कहा जवानी में मेरे पास भी ऐसी ही कार थी उन्होंने कहा उसके बाद वो जय जय करती हुई भी भीड़ के बीच से गुजरे आप दोनों का बहुत बहुत आभार मेयर ने टाउन हॉल पहुंचने के बाद कहा दिखाने के लिए वो कितने प्रसन्न थे उन्होंने बिल को अपनी पुरानी गमड्रॉप कार का ड्राइविंग मैनुअल भेंट किया उन्होंने बिल और सैली से दोपहर के भोजन के लिए रुकने का आग्रह भी किया बहुत बहुत धन्यवाद बिल ने कहा लेकिन अब हम चलेंगे और सही सड़क की तलाश करेंगे फिर वे बाएं मुड़े और फिर दाएं और कुछ देर में वो शहर के बाहर निकल गए वे मिलों तक खोजते रहे फिर उनके आगे का रास्ता ब्लॉक था सड़क के बीच एक ट्रैक्टर ने रोड ब्लॉक कर रखी थी कृपया मेरी सहायता करे ट्रैक्टर के ड्राइवर मिस्टर बुडली ने कहा मैं बाजार जा रहा था लेकिन मेरे ट्रेलर का दरवाजा खुल गया और मेरे सभी दस शुअर निकलकर भाग गए उन्हें लाने के लिए मुझे अपने खेत में वापस जाना पड़ेगा मिस्टर उडली गमड्रॉप की पिछली सीट पर बैठ गए और फिर बिल और शैली उनके फार्म पर गए मिस्टर उडली को एक तालाब में चार शुअर मिले शैली ने शेड में तीन शुअर पाए बिल टब में दो शुअर मिले और अंतिम शुअर बैरल में मिला उन्होंने सभी शुअरों को गमड्रॉप में भरा और उन्हें ट्रेलर तक वापस लाए शुअर छिल्लाए शकट्ठा करने के लिए धन्यवाद मिस्टर उडली ने कहा और यह दिखाने के लिए कि वे कितने खुश थे उन्होंने बिल को गमड्रॉप के लिए पुराने औजारों का एक सेट भेंट किया सेट भेंट किया जो उनके ट्रैक्टर में रखा था बहुत बहुत धन्यवाद बिल ने कहा अब हमें जाकर सही सड़क की तलाश करनी होगी अब देर हो रही थी वे दाएं फिर, फिर दाएँ वो सही सड़क की खोज कर रहे थे फिर एक रेड क्रॉस पर उन्हें एक साइन पोस्ट दिखा जो हाईड की ओर इशारा कर रहा था जहाँ रैली खत्म होने वाली थी चलो हमें सही सड़क मिल गई है सैली ने बिल से कहा तभी उन्हें एक पुअल का बड़ा ढेर जलते हुए दिखा उसमें से काले धुएं का एक बादल निकल रहा था बड़ी भीषण आग लगी है बिल चिल्लाया और खेत में कोई खेत में कोई भी नहीं है वे सिर्फ एक ही काम कर सकते थे बिल ने गमड्रॉप को फिर से घुमाया और फायर ब्रिगेड को आग की सूचना देने उस शहर वापस गए क्लैंग क्लैंग क्लैंक फायर ब्रिगेड की गाड़ी जल्दी आई गमड्रॉप उसके आगे आगे चली क्योंकि वो दमकल कर्मियों को आग सही स्थान दिखाना चाहती थी वो हल्का पहाड़ जलकर खाक हो गया लेकिन घर की इमारत अभी भी सुरक्षित थी दमकल कर्मियों ने पानी की तेज धार से जल्दी ही आग पर काबू पा लिया बस तभी खेत का मालिक वापस आया उसका घर सही सलामत था यह देखकर वो बहुत खुश हुआ अपना एहसान जताने के लिए उसने बिल को एक विंटेज टू गैलन गैस का टिन दिया बहुत बहुत धन्यवाद बिल ने कहा फिर वह शैली की ओर मुड़ा अब हम जल्द ही रैली समाप्त होने वाले स्थान पर पहुंचेंगे वे अभी दो मील आगे चले होंगे जब उन्हें जोर जोर जोर शोर से एक मोटरसाइकिल के आने की आवाज़ सुने दी एक मोटर बाइक उनकी तरफ तेजी से आई जब ड्राइवर ने उन्हें देखा तो उसने तेजी से ब्रेक लगाया उससे मोटर बाई और घूमी और फिर दाईं तरफ झुकी फिर मोटर बाइक फिसली और उसके पीछे एक, एक पार्सल नीचे जमीन पर गिर गया लेकिन इस दुर्घटना के बाद मोटर बाइक रुकी नहीं गमड्रॉप को एक नज़र सतर्कता से देखने के बाद सवार ने गियर को लात मारी और फिर वो तेजी से आगे बढ़ा यह लम्बे वालों वाला वही आदमी था यह लम्बे वाला आदमी लम्बे वालों वाला आदमी वही था बिलने का जिसने आज सुबह हमें बेवकूफ़ बनाया था और अब देखो उसका पार्सल गिर गया है तब तक मोटर बाइक बहुत दूर चली गई थी इसलिए बिल ने पार्सल उठाया और उसे पिछली सीट पर रख दिया फिर वे रैली के स्थान पर पहुंचे उनके पहुँचने तक बाकी कार्य वहाँ पहले से मौजूद थी गमड्रॉप का आखिरी नंबर था क्योंकि बिल और सैली को सही सड़क नहीं मिली थी सुनो आयोजक के माइक पर गो... आयोजक ने माइक पर घोषणा की महिलाओं और सज्जनों उसने कहा रैली अब खत्म हो गई लेकिन हम कोई पुरस्कार नहीं दे सकते क्योंकि हमारे सारे मेडल चोरी हो गए हैं चोरी हो गए बिल ने सोचा फिर उसे पार्सल आता है उसने उसे बाहर निकाल कर खोला पार्सल में तीन चमकदार चांदी के कप थे आश्चर्यजनक आयोजित खुशी से चिल्ला चोरी को नाकाम कर दिया गया है और अब हम सभी के पुरस्कार दे सकते हैं और हालांकि गमड्रॉप ने चांदी का कोई कप नहीं जीता है उसे इस अपराध को सुलझाने के लिए उसे विशेष पुरस्कार मिलेगा एक पीतल मिले का स्टार्टिंग हैंडल हर कोई खुश था और सभी कारों ने अपने फन बचाए तो वह रैली का अंत था गमड्रॉप आखिरी कार थी लेकिन हर कोई उससे खुश था उसे सही सड़क नहीं मिली थी लेकिन उसने एक छोटे लड़के की मदद की एक घुड़सवार की मदद की महापौर को लिफ्ट दी और दस चोरों को पकड़ने में किसान की मदद की उसने आग बुझाने में मदद की और चांदी के कप भी खोजे उसने खुद का कोई कप नहीं जीता लेकिन फिर भी उसने कई इनाम और लोगों के दिल जीते तेल का कैन स्पार्किंग प्लग का एक सेट गम का ड्राइविंग मैनअल विंटेज कारों का एक सेट एक विंटेज दो गैलन गैस चिन और एक पीतल का स्टार्ट हैंडल रैली में गमड्रॉप सबसे खुश खुश विंटेज कार थी समाप्त